आनंद की खोज भगवान राम का जप जप की विधि जप करने की विधि के विषय में पातंजल योग सूत्र का एक सूत्र प्रसिद्ध है तप तद तदर्थ भावनम प्रणव ईश्वर का वाचक शब्द है तथा उसके जप एवं उसके अर्थ की भावना करने से चित्तवृत्ति निरोध शीघ्र हो जाता है श्री रामकृष्ण ने बड़ी ही सरल एवं स्पष्ट भाषा में जप की शर्तों का वर्णन किया है वे कहते हैं जप करो निर्जन में बिना शब्द उच्चारण किए एक मन से नाम जप करना अच्छा है लेकिन अनुराग बिना लाभ नहीं होता इस पर किसी भक्त ने शंका की कि अजामिल को तो बिना अनुराग के अपने पुत्र नारायण को पुकारने से ही लाभ हुआ था इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अजामिल ने पूर्वजन्म में साधना की थी कुछ लोगों का मत है कि उसने बाद में तपस्या की थी और उसने भगवान का नाम मरते समय लिया था अर्थात उसके बाद वह पाप में प्रवृत्त नहीं हुआ था अतः पुनः पाप में प्रवृत्त न होना आवश्यक है प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब पुनः पाप नहीं करूँगा ऐसी रोक होनी चाहिए नाम स्मरण भी करो और प्रभु से प्रार्थना भी करो कि प्रभु तुम्हारे नाम में मुझे अनुराग हो जप का प्रारंभ यंत्रवत जप उपरोक्त शर्तें सामान्यतः आसानी से नहीं पूरी की जा सकती प्रारंभ में अधिकांश शासकों को निर्धारित संख्या का वाचिक जप यंत्रवत करना पड़ता है ऐसे यंत्रवत जप का भी शुभ प्रभाव अवश्य पड़ता है कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए मां शारदा प्रतिदिन एक लाख जप करती थी वे अपने शिष्यों को कहा करती थी कि दिन में भर में 20,000 जप करो तब देखें मन कैसे शांत नहीं होता जब का अपना एक आध्यात्मिक प्रभाव होता है चाहे अनमने होकर ही क्यों न किया जाए उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है गंगा स्नान चाहे स्वेच्छा से किया जाए अथवा पैर फिसलकर गंगा में गिर जाए अथवा कोई धक्का ही दे दे चाहे किसी प्रकार से हो गंगा स्नान तो हो ही गया उसी प्रकार जप का प्रभाव अवश्य पड़ता है इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दिन रात रुपया रुपया रुपया कि रट लगाए तो सोचिए परिणाम क्या होगा धीरे धीरे उसका मन रुपए धन के विचार से भर जाएगा उसके बाद उसकी चेष्टाएं धन को पाने के लिए होने लगेंगी और धन और उसके साथ की सभी समस्याएं भी उसके पास आ जुटेगी हर रात दिन न जाने कितनी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां अनजाने सुनते हैं इतने ही शब्द हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं जो किसी न किसी प्रकार अपना प्रभुत्व हम पर छोड़ जाते हैं तो फिर अपने जप का एक संगीत क्यों निरंतर चलने दें स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे कि जप का चक्र निरंतर चलने दो जितने समय हम संसार का चिंतन करते हैं उतने ही बार जप होना चाहिए जिससे सांसारिक विचारों का प्रभावहीन बनाया जा सके यदि आवश्यकता हो तो मुंह से ज़ोर जोर से उच्चारण करके जप करना चाहिए जब के साथ प्राणायाम भी किया जा सकता है श्वास प्रश्वास एवं हृदय स्पंदनों के साथ भी जब को संयुक्त किया जा सकता है प्रारंभ में यंत्रवत जप करने पर भी अंतो उसके साथ भाव चिंतन एवं अर्थ का सहयोग करना आवश्यक है मंत्र भगवान का नाम है यह विचार मन में दृढ़ कर लेना चाहिए मंत्र के साथ पवित्र विचार और ईश्वरीय भाव का दृढ़ संबंध स्थापित कर लेना चाहिए यह भी कल्पना की जा सकती है कि मंत्र मंत्रोच्चारण के साथ ही साथ हमारे शरीर मन प्राण पवित्र हो रहे हैं जब कभी मन अशांत व्यग्र एवं तनावग्रस्त हो तो जप प्रारंभ कर दो और सोचो कि मन शांत हो रहा है मंत्र हमारे शरीर एवं मन में प्रवेश कर उन्हें पवित्र एवं शांत कर रहा है निशब्द जप जप तीन प्रकार के कहे गए हैं वाचिक उपांशु एवं मानसिक प्रारंभ में ओठों से कर्ण से सुनने लायक स्पष्ट वाणी उच्चारण करते हुए जप किया जाता है इस वार्षिक जप का अभ्यास हो जाने पर ओठ चलते रहें पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए या उपांशु जप कहलाता है मानसिक जप में ओठ भी नहीं हिलते केवल मन ही मन जप चलता है श्री रामकृष्ण का कथन है कि जप निशब्द अर्थात या तो उपांशु अथवा मानसिक होना चाहिए जिससे कोई सुन या जान न सके कि अंदर ही अंदर जब चल रहा है निर्जन में जब श्री कृष्ण कहते थे ध्यान करो मन में वन में कोने में प्रारंभ में किसी एकांत स्थान वन गुफा आदि में जाकर ध्यान करना अति उत्तम है अगर कोलाहल में जगत के बाह्य स्पंद एवं व्यवधान निरंतर हमारी इंद्रियों के माध्यम से मन में पहुँच उसे विक्षिप्त करते रहें तो भगवत नाम में मन एकाग्र नहीं होगा एकांत में इंद्रियों के ब्याह स्पंदन समाप्त होने पर केवल मन में नहीं होगा एकांत में इंद्रियों के ब्याह स्पंदन समाप्त होने पर केवल मन में उठ रहे विचार ही रहेंगे जिन्हें जप की सहायता से सैयद किया जा सकता है नगरों में रात्रि को सभी के सो जाने पर जप करना उत्तम है एक मन से जप श्री रामकृष्ण के द्वारा बताई गई जप की शर्तों में से सबसे महत्वपूर्ण है एक मन से जप करना जप के साथ मन का सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है जिसे लक्ष्य करके पतंजलि अर्थ अर्थभावनम की बात कहते हैं यहाँ मन शब्द का उल्लेख व्यापक अर्थों में किया गया है कल्पना स्मरण विचार निश्चय इच्छा आदि मन के विभिन्न कार्य हैं अगर हमारी इच्छा जप करने की हो लेकिन विचार उसके विपरीत एवं कल्पना तीसरी ही किसी वस्तु की हो, हो तो ऐसी अवस्था को एक मन नहीं कहा जा सकता हमारा मन बहुशाखा अनंताश्च है वह नाना दिशाओं में दौड़ता निरंतर अपने निश्चय एवं संकल्प बदलता और इच्छा अनिच्छा के बीच भटकता रहता है मन के इन सभी अंगों को एक होना होगा एक ईसाई पुस्तक द वे ऑफ द पिलग्रिम में जब के लिए एक मन कैसे किया जाए बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है प्रेयर मस्ट बी डन ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अनप्टेड अन विद दर लिप्स इन द स्पिरिट इन द हार्ट फार्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रेजेंस एंड एम्प्लोरिंग ऑफ हिज ग्रेस अर्थात जब प्रार्थना सदा सर्वदा व्यवधान रहित ओठों से आत्मा में हृदय में परमात्मा की सनिधि की मानसिक कल्पना करते हुए एवं उनकी कृपा की याचना करते हुए करना चाहिए तात्पर्य यह कि जब करते समय हम हृदय से परमात्मा को चाहें मन से उनके रूप गुण एवं स्वरूप का ध्यान करें एवं उनके सान्निध्य की कल्पना करें अर्थ भावनम पतंजलि भगवन नाम के जप के साथ उसके अर्थ की भावना का निर्देश करते हैं अतः जब प्रारंभ करने के पूर्व मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए मंत्र ईश्वर का वाचक उनका नाम है योगशास्त्र के अनुसार ईश्वर पुरुष विशेष है गुरुओं के भी गुरु परम गुरु हैं एवं क्लेश कर्मादि से असंश्लिष्ट सर्वज्ञ हैं प्रारंभ में ओम अथवा परमात्मा के अन्य किसी नाम के इन विभिन्न अर्थों में से एक का मंत्रोच्चारण के समय चिंतन करें मंत्र के साथ अपने मन में उस अर्थ का संबंध दृढ़ कर लें जैसे मंत्रोच्चारण के साथ ही अर्थ मन में प्रकट हो जाए उसके बाद दूसरे अर्थ को लें अर्थ की भिन्नता के अनुसार भावना भी भिन्न होती है अगर मंत्र का अर्थ पुरुष विशेष लिया जाए तो इस प्रकार भावना करनी चाहिए कि उसके वाचक मंत्र का जप कर रहा हूँ वैसा मैं बनूँ वैसा होना ही मेरा लक्ष्य है मैं भी एक पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार चैतन्य आत्मा को पुरुष कहते हैं हूँ पर अज्ञान के कारण बद्ध हूँ मैं मंत्र के जप से इसके वाच्य पुरुष की तरह मुक्त होंगे अगर मंत्र का अर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर लिया जाए तो उस ईश्वर के प्रति प्रणिधान अथवा समर्पण एवं शरणागति की भावना करनी चाहिए और यदि उसे ज्ञानदाता गुरु के अर्थ में लिया जाए तो उनसे स्वयं को सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना रूप भावना करनी चाहिए अनुराग पूर्वक जप भगवान एवं भगवान नाम के प्रति अनुराग जप में सिद्धि लाभ की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है नाम एवं नामी अभेद हैं भगवान और उसका नाम दोनों में कोई अंतर नहीं है वैष्णव धर्म के इस सिद्धांत को स्मरण कर हमें आदर श्रद्धा एवं अनुराग पूर्वक जप करना चाहिए नामोच्चारण में रस धीरे धीरे आता है लेकिन एक बार मंत्र जप का रस स्वाद करने के बाद साधक उसे छोड़ना नहीं चाहता प्रभु हमारे परम प्रेमास्पद हैं और मंत्र उनका नाम है नाम से प्रेमास्पद का स्मरण होता है और हृदय आनंद से भर जाता है लेकिन जब तक यह नहीं होता तब तक निष्ठापूर्वक जप किए जाना चाहिए भगवान नाम का जब भगवान को पुकारने के समान है और जितनी तीव्रता व्याकुलता एवं अनुराग से वह किया जाएगा उतना ही वह प्रभावशाली होगा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और व्याकुल होकर चिल्लाता है बचाओ इस बचाओ शब्द के पीछे जो तीव्रता व्याकुलता है वह व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखती उसे सुनते ही लोग बचाने के लिए दौड़े जाते हैं अथवा एक छोटे बच्चे का ही उदाहरण ले लें खेलते खेलते वह बीच बीच में मां पुकारता है पर मां अपने कामों में व्यस्त रहती है उसकी पुकार नहीं सुनती पर जब खेल से उपकर वह जोर से माँ कहकर चिल्लाता है तब मां सब काम छोड़कर दौड़ी आती है जब भी बचाओ मां आदि शब्दों की तरह ही प्रभु के लिए पुकार है जिसका उद्देश्य भगवान को पाना है इसी प्रकार की व्याकुलता के साथ एक बार भी किस किया गया मंत्रोच्चारण भगवान को भक्त तक खींच ला सकता है इसका अर्थ यह नहीं कि गला फाड़कर जप करना चाहिए वस्तुतः प्रभु तो हृदय की व्याकुलता देखते हैं अगर तीव्रता हो तो मुंह में से उच्चारण मंत्रोच्चारण न होने पर भी प्रभु मंत्र को सुनते हैं अगर प्रभु एक बार न सुने तो बार बार उन्हें पुकारना चाहिए जब तक कि वे पुकार न सुन ले जब से ध्यान की ओर उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब ध्यान की ओर ले जाता है वस्तुतः जब ध्यान की पूर्व भूमिका है और ध्यान में पर्यवसित हो जाता है अगर ध्यान तेल धारावत अखंडित भगवत चिंतन है तो जब खंडित धारा की तरह है जब एक सीध में बिंदु लगाने की तरह है जो मिलकर अंत में ध्यान रूपी रेखा बन जाती है सर्वप्रथम वाचिक जब होता है बाद में वह बंद होकर अंदर ही अंधर जप का प्रवाह बना रहता है इसके बाद यह मानसिक जप का प्रवाह भी बंद हो जाता है केवल हृदय में मन में भगवान का रूप बना रहता है अंत में यह भी समाप्त होकर केवल अर्थ मात्र रह जाता है इस तरह जप ध्यान में और ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है साधक को प्रत्येक अवस्था में उसे क्रिया विशेष को करते रहना चाहिए ये प्रगति एवं परिवर्तन अपने आप होते हैं मंत्र जप की अन्य विधि यह आवश्यक नहीं कि मंत्र के अर्थ की भावना सदा ही की जाए जिस प्रकार राम कृष्ण आदि के चित्र या मूर्तियां परमात्मा के प्रतीक हैं उसी प्रकार राम कृष्ण आदि नाम भी परमात्मा के प्रतीक हैं जिस प्रकार रूप का ध्यान करते करते वे चैतन्य हो जाते हैं अर्थात उनके पीछे निहित चैतन्य सत्ता प्रकट हो जाती है उसी प्रकार मंत्र का ध्यान एवं श्रवण मात्र करते रहने से वे चैतन्य हो जाते हैं अर्थात मंत्र फिर केवल ध्वनि मात्र न रहकर चैतन्य प्रतीत होने लगता है और जिस प्रकार भगवान के रूप का ध्यान हृदय भ्रूमध्य आदि केंद्रों में किया जाता है उसी प्रकार मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए उसकी ध्वनि को मन ही मन हृदय या भूमध्य में सुनना चाहिए क्रमशः प्रगति होने पर मंत्र लुप्त हो जाएगा और चैतन्य मात्र रह जाएगा